अब हम महर्षि पतंजलि के योग दर्शन का अध्ययन करेंगे ऐसे की अभी भूमिका में चर्चा चल रही थी कि हमारे जीवन का लक्ष्य है सब दुखों से छूटना और ईश्वर के आनंद की प्राप्ति करना ईश्वर का आनंद क्यों प्राप्त करना चाहते हैं इसलिए कि जैसा आनंद हमें चाहिए जिस क्वालिटी का आनंद चाहिए वो ईश्वर के पास ही है संसार में भी सुख है पर जिस क्वालिटी का चाहिए वो यहां नहीं है हमें चाहिए केवल सुख वो यहां मिलता है नहीं।, नहीं मिलता हमें चाहिए लगातार सुख वो यहां मिलता है नहीं, नहीं मिलता और केवल सुख चाहिए लगातार सुख चाहिए और तीसरी बात तृप्तिदायक सुख चाहिए ऐसा सुख चाहिए जिसको भोगने से पूरी तृप्ति हो जाए फिर कोई इच्छा बाकी बचे ही नहीं ऐसा चाहिए क्या ऐसी क्वालिटी का सुख यहां मिलता है नहीं मिलता तो जो सुख हमें चाहिए वो यहां संसार में मिलता नहीं वो ईश्वर के पास मिलता है मोक्ष में ईश्वर का जो सुख मिलेगा वो केवल सुख होगा उसमें दुख नहीं आएगा यहां सुख के पीछे पीछे दुख भी आता है और वो क्षणिक सुख नहीं होगा वो लगातार चलेगा करोड़ों अरबों वर्षों तक लगातार चलेगा मोक्ष वाला सुख और उसका उच्च स्तर होगा ऊंची क्वालिटी का होगा कि उसकी प्राप्ति से उस सुख को भोगने से पूरी इच्छाएं शांत हो जाएंगी तो ऐसा सुख हमारा उद्देश्य है वो यहां पर संसार में मिलता नहीं यहां तो प्रकृति में तो ऐसे घटिया सा सुख मिलता है थोड़ी देर का क्षणिक और पीछे दो चार दुख भी आते रहते हैं तो इतने से हमारा काम नहीं चलता इसलिए हमको मोक्ष को पहले दिमाग में बिठाना चाहिए कि हमारा मुख्य लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति वहां तक हमको पहुंचना है जाना है अब उसकी प्राप्ति के लिए ऋषियों ने वेदों का अध्ययन किया और वेदों से ये जानने का प्रयास किया कि ऐसी कौन सी विद्या है जिसकी सहायता से हम यहां तक पहुंच सकते हैं तो सारा अध्ययन करने के बाद एक विद्या योग विद्या वेदों में से मिली इसको योग विद्या कहते हैं अध्यात्म विद्या भी कह सकते हैं मोक्ष विद्या भी कह सकते हैं ब्रह्म विद्या भी कह सकते हैं इन सब का एक ही अभिप्राय है सारे शब्दों का जो ऐसी विद्या है जो हमको मोक्ष तक पहुंचा दे दूसरी बात ये विद्या केवल मोक्ष तक ही नहीं पहुंचाएगी हमको संसार में जीना भी सिखाएगी इससे दोनों फायदे हैं संसार में कैसे जिये ये भी समझ में आ जाएगा और ऐसे ही जीते जीते मोक्ष भी हो जाएगा दोनों काम हो जाएंगे इसलिए ये सबसे बढ़िया विद्या इससे बढ़िया कोई विद्या नहीं दुनिया बाकी जितनी विद्याएं हैं उन विद्याओं से हम दुनिया में जीना तो सीख लेंगे कुछ लाभ तो ले लेंगे एक अंगी अपने सिविल इंजीनियरिंग कर ली तो मकान बनाना सीख लेंगे सड़क बनाना सीख लेंगे कंप्यूटर विद्या सीख ली तो कम्प्यूटर का लाभ ले लेंगे विमान बनाना सीख लिया तो विमान का लाभ ले लेंगे वो एक एक विद्या है उससे लाभ होगा पर उससे मोक्ष नहीं मिलेगा वो लाभ उसमें नहीं इस विद्या में दोनों लाभ है जीने का तरीका भी आ जाएगा और मोक्ष भी मिल जाएगा दोनों फायदे इसलिए इसका मूल्य सबसे अधिक है और ऋषियों ने बताया कि योग विद्या सहायता से हम दोनों प्राप्त कर लेंगे लाभ इसलिए हमको इस विद्या को सीखना है तो ये वेदों से चली आ रही है विद्या सृष्टि के आरंभ से करोड़ों वर्ष हो गए कितने ही ऋषियों ने इस विद्या को सीखा अपने गुरुजनों से मूल विद्या वेदों में से आई ईश्वर से और एक दूसरे को सीखते सिखाते आए और चलते चलते महर्षि पतंजलि तक पहुंच गई उन्होंने हमारी सुविधा के लिए छोटे छोटे सूत्र बनाए इस विद्या को प्रकाशित करने के लिए छोटे छोटे सूत्र बनाए और उन सूत्रों में ये सारी विद्या हमारे लिए प्रस्तुत की यह सूत्र बनाए महर्षि पतंजलि जी ने इसलिए उनके नाम से यह दर्शन प्रचलित हो गया योग दर्शनम महर्षि पतंजलि का बनाया योग दर्शनम अब जिस समय में उन्होंने योग दर्शन बनाया ये सूत्र बनाए तो लोग उनकी भाषा समझते थे इसलिए जो भाषा समझते थे और जो भाषा के नियम थे व्याकरण शास्त्र के उस अनुसार उन्होंने सूत्र बना दिए फिर धीरे धीरे समय बदलता गया और समय के अनुसार दुनिया में परिवर्तन आता पाई है तो धीरे धीरे लोगों का स्तर गिरता गया डाउन हो गया स्तर और लोग समझ नहीं पाए कि यह सूत्र क्या कह रहा है फिर इसको समझाने के लिए फिर लोगों ने भाष्य लिखा इसकी व्याख्या की इन सूत्रों की व्याख्या में एक भाष्य तैयार किया महर्षि वेद व्यास जी ने तो उनका लिखा हुआ भाष्य व्यास भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है तो उन्होंने इन सूत्रों को और खोल के समझाया कि इस सूत्र में क्या कहना चाहते हैं तो लोग फिर भाष्य को पढ़ने लगे तो उनको समझ में आया धीरे धीरे लोगों का स्तर और गिर गया कुंकी लोगोने पढना लिखना छोड दोघो कोष्यभी समज मे आया की भाष्य क्या कहर उस भाषे परि नये नये भाष्य और टीकाय और व्याख्याए लिखी गई कसीने संस्कृत मे लिखी कितीने हिंदी मे लिखी कितीने अंग्रेजी मे लिखी किती किसी भाषा मे अलग अलग भाषाओी और व्याख्या लिखी गई परंतु व लिखाणे का स्तर उतना ऊचा नाही जितना महर्षी वेदव्यासजी का और महर्षी पतंजली का इसलिए उनकी लिखी हुई व्याख्याएं उतनी प्रामाणिक नहीं है एक छोटा डॉक्टर है बी एक बड़ा डॉक्टर है एमबीबीएस एक और बड़ा डॉक्टर है एमडी तो हरेक की योग्यता में फर्क है न? अंतर है तो जो ऊंची योग्यता वाला डॉक्टर है उसकी बात अधिक प्रमाणिक मानी जाती है छोटे डॉक्टर की कम तो ऐसे ये सारे अलग अलग स्तर के डॉक्टर है सूत्रकार पतंजलि वो एमडी स्तर के हैं फिर ये व्यास जी भाष्य लिखने वाले वेद व्यास जी वो एमबीबीएस लेवल के हैं और जो बाकी टीकाकार है वो बी आई फिर और नीचे टीकाकार है वो तो कंपाउंडर ही है हर एक का स्तर अपना अलग अलग है तो इसलिए उनकी बातें प्रामाणिक नहीं मानी जाती इन दो की बात प्रामाणिक मानी जाती है व्यास जी की और पतंजलि महाराज की तो हम इन दो पे चर्चा करेंगे यही दो मुख्य प्रामाणिक है महर्षि पतंजलि जी ने इस योग दर्शन में कुल मिलाकर चार पाद बनाए कितने चार, चार। पाद का मतलब है विभाग पूरी पुस्तक के चार विभाग मोटी भाषा में पहले अध्याय बोलते थे अभी भी बोलते हैं एक पुस्तक के दस भाग हैं तो दस अध्याय फिर यदि एक अध्याय में भी और छोटा विभाग करना हो तो उसको पाद कहते हैं और पाद का सीधा अर्थ है चौथाई पहले एक रुपया और चवन्नी चलती थी अब तो चवन्नी कहां दिखती क्योंकि <laughs> महंगाई इतनी होगी चवन्नी का कुछ मिलता ही नहीं तो चवन्नी प्रचलन में खत्म ही होगी पर जब चवन्नी में चार में कुछ मिलता था तब चवन्नी भी अठन्नी भी सब चलती थी तो उस चवन्नी का नाम है पाद एक चौथा भाग तो वास्तव में पाद का अर्थ है एक अध्याय का चौथा हिस्सा तो जब दो चार अध्याय हो तो फिर पुस्तक में ऐसा लिखा जाएगा ये अध्याय एक पाद एक दो तीन चार अध्याय दो पाद एक दो तीन चार अध्याय तीन इस तरह से अब जिस पुस्तक में एक ही अध्याय हो तो उसमें उपस्थ्याय ऊपर लिखो या मत लिखो उससे कोई फर्क नाही पडता तो इस पुस्तक में अध्याय केवळ एकही थालि ऊपर अध्याय शब्दही नाही लिखा और एक अध्याय मे चार विभाग थेलि चार पाद लिख दो चार पादो मे पुस्तक पूरी होती कुल मिलाकर 195 सो पचानवे सूत्र है पुस्तक में योग दर्शनम कुल सूत्र 195 एक सो पचानवे भाष्य लिखा महर्षी वेद व्यासजीने इन सूत्रों पर चार पादो के नाम अलग अलग नाम रखे हैं नाम बोलिए पहला समाधीपाद समाधिपाद दूसरा साधनपाद साधनपाद तीसरा विभूतीपाद पाद, विभूती पाद। चौथा कैवल्यपाद पाद ये चार नाम हैं पादों के ये नाम इसलिए रखे गए की इन इन पादों में इस इस विषय की मुख्यता है विषय की मुख्यता के आधार पर इन पादों के पहिले पाद मे समाधि का मुख्य वर्णन है समाधी क्या होती है, समाधी कॅसे लगती है समाधी कितने प्रकार की होती है समाधी प्राप्त करने में बाधाएं क्या आती हैं, उन बाधाओं को दूर कैसे किया जाए आदि आदि विस्तार से वर्णन है इसलिए इसका नाम रख दिया समाधि पाद अब दूसरा है साधन पाद तो जो पिछले जन्मों की तैयारी करके आ रहे हैं कई जन्मों तक साधना करके आ रहे हैं उनकी योग्यता अधिक है तो उनको पहले पाद में फटाफट समझा दिया कि समाधि ऐसे लगती है और ऐसे ऐसे उपाय करो फटाफट ऊंचे ऊंचे उपाय बता दिए और वो तो फटाफट -फड़ पहुंच गए समाधि में अब सब लोग तो इतने साधनाशील है नहीं कि पूर्व जन्मों से मेहनत करते आ रहे हो कम योग्यता वाले थे नए स्तर के लोग थे उनके लिए दूसरा पाद लिखा साधन पाद उनको बताया कि इन इन साधनों का अभ्यास करो तो धीरे धीरे आप भी प्रगति करेंगे और आप भी समाधि तक पहुंच जाएंगे ये दूसरा पाद हो गया साधन पाद फिर तीसरा है विभूति पादी का अर्थ है उपलब्धि कोई विशेष अचीवमेंट समाधि लगाई अभ्यास किया आपको लाभ क्या हुआ तो जो लाभ हुआ अचीवमेंट्स हुई उपलब्धियां हुई वो है विभूति उसकी चर्चा है तीसरे पाद में तो नाम विभूति रख दिया और चौथा है कैवल्य ये सारी समाधियों का फल है कैवल्य का अर्थ है मोक्ष तो मोक्ष कैसा होता है मोक्ष किसको मिलता है मोक्ष प्राप्ति की योग्यता क्या होती है कितनी योग्यता होने पर मोक्ष होता है वो सारी चर्चा चौथे पाद में विस्तार से बताई इस तरह से ये पादों के नाम रख दिए हाँ विभूति का अर्थ है उपलब्धि हाँ योगाभ्यास करने से आपको लाभ क्या हुआ जो उपलब्धि प्राप्ति अचीवमेंट आपने अभ्यास किया मेहनत की अष्टांग योग किया आपको क्या लाभ हुआ अचीवमेंट क्या क्या है वो सारी चर्चा तीसरे बाद में उसको विभूति कहते हैं इसलिए उसका नाम विभूति पाद रख दिया ठीक है माताजी? जी चलो ये हो गया और ये भूमिका हो गई और व्यास शब्दों का अर्थ अर्थ तो थोड़ा व्याकरण का विषय है तो देखना पड़ेगा थोड़ा सा फिर भी कहना पड़ेगा इसको बाद में देखेंगे ठीक है तो अब हम पहले पाद को आरंभ करते हैं सूत्रों को क्रमशः अध्ययन करेंगे सूत्र भी पढ़ेंगे व्यासभाष्य भी पढ़ेंगे तो इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे कि सूत्र क्या कहता है और भाष्य क्या कहता है बोलिए अथ पातजल पातंज योग दर्शनम योग दर्शन इसका अर्थ है कि अब पतंजलि महाराज का बनाया हुआ योग दर्शन आरंभ होता है अथ मतलब आरंभ होता है योग दर्शन पतंजलि महाराज का बनाया हुआ त्र प्रथम प्रथम समाधि समाधि त्र इस दर्शन में तत्र मतलब वहाँ वहां मतलब योग दर्शन में प्रथमा पहला चार में से पहला समाधि पाद अब पहला समाधि पाद है जिसको आरंभ करेंगे सूत्र एक बोलिए अथ अथ योगानुशासनम योगानुशासनम ये पहला सूत्र है पतंजलि महाराज का अथ योगानुशासनम हम ऐसा करेंगे सूत्र हमे पढ लिया इसका अर्थ हम अभि नाही बे अर्थ बादे बे पहिले भाष्य क्योंकि इस सूत्र की ही भावना को कोष्य खोलेगा सूत्र मे क्या बो ही भाष्यही खोलेगा पहिले भाष्य पढेंगे भाष्य का अर्थ समजते जायगे और बा दहरा लगे अंत मेस सूत्रार्थ कर सूत्र परो भाष्य हैसो पढते मे पीछे पीछे बोलिये अथ इति अथ अयम अयम अधिकाराथ अधिकार्थ सूत्र में जो अथ शब्द है उसके बारे में कहते हैं अथ इति अथ यह जो शब्द है अयम यह अथ अयम अथ जो यह शब्द है अधिकाराथ ये अधिकार अर्थ में है इसका अर्थ है अधिकार अधिकार का मतलब ये थोड़ा व्याकरण और दर्शन का विषय है तो सामान्य भाषा में जो शब्द होते हैं उसका अर्थ अलग होता है और प्रत्येक विद्या के अलग अलग क्षेत्र में उसका अर्थ कुछ पारिभाषिक होता है अलग अलग अर्थ होता है जैसे एक शब्द है कौमा भाषा विज्ञान में कौमा का अर्थ क्या है जो अल्प विराम अल्प विराम थोड़ा सा रुकना उसको कौमा कहते थे और मेडिकल साइंस में कॉमा का अर्थ क्या होता है बदल गया न बेहोशी वो बेहोशी अभी कॉमो बेहोशी है पूर्व विराम तो मृत्यु पूर्व विराम तो मृत्यु वो अल्प विराम थोड़ा रुको तो जैसे कॉमा एक शब्द है उसका भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग अर्थ है ऐसे ही प्रत्येक क्षेत्र में शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं और एक ही भाषा में भी एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं कहीं कहीं एक ही शास्त्र में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तो वो प्रसंग से पता चलता है कि यहां क्या अर्थ लिया जाए अब यहां जो अधिकार शब्द आया है, सामान्य बातचीत की भाषा में अधिकार का मतलब होता है हक राइट यह तो मेरा अधिकार है आप मुझे कैसे रोक सकते हैं ये तो मैं करूंगा आप मुझे कैसे रोक सकते हैं वो सामान्य भाषा है यहां दर्शन की भाषा में अधिकार का मतलब है इसी बात को आरंभ करना और अंत तक उसको पूरा बताना उसके क्षेत्र का निर्धारण करना ऐसे विस्तार से बताना भाई हम बात को शुरू करते हैं यहां से लेकर के और यहां तक पूरी बात बताएंगे इसको बोलते हैं अधिकार तो यहां जो अर्थ शब्द का प्रयोग है इस सूत्र में ये अधिकार अर्थ में है तो अब यहाँ योग का अधिकार शुरू होता है अब योग को शुरू करेंगे और पूरा बताएंगे अर्थ का मतलब ये हुआ इसको और आगे स्पष्ट करते हैं अथ का तो बोल दिया अधिकार अर्थ है और किसका अधिकार है वो आगे बताते हैं बोलिए योगानुशासनम योगाम शास्त्र अधिकृतम अधिकृतम वेदितव्यम वेदितव्यम योगानुशासन हम जो शब्द है अब इसकी व्याख्या करते हैं भाष्यकार व्यास जी वो कहते हैं योग का अनुशासन अब सामान्य बातचीत की भाषा में भी अनुशासन का अर्थ है डिसिप्लिन बी डिसिप्लिन अनुशासन में रहो ई इनडिसिप्लिन अनुशासन में रहो नियम मत तोड़ो समय पर आओ समय पर जाओ शौर मत बचाओसो डिसिप्लिन कहते समान्य लोक भाषा में अनुशासन का अर्थ हुआ अब यहा अनुशासन का अर्थ है शास्त्रम भाषिकार लिखते हैं अनुशासनम अर्थात अनुशासन का मतलब शास्त्र शास्त्र मे क्या होता व्हा भी एक तापिप्लन ही होता है। कुछ निर्देश बताए जाते हैं आदेश दिए जाते हैं ऐसा करो ऐसा करो ये बात ऐसी ये बात ऐसी तो बहुत अधिक दूर नहीं है अर्थ मिलता जुलता ही है पर वहां थोड़ी बात यह होती है भाई व्यवहार की बात होती है कि आप ये क्रिया मत करें और ये क्रिया करें यहां थोड़ा शाब्दिक रूप से बताया जाएगा कि ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए तो काफी कुछ मिलता जुलता ही है बहुत दूर नहीं अर्थ अनुशासन का मतलब वही है निर्देश संदेश उसका विधि विधान तो अब यहां सूत्र में शब्द है योग अनुशासन तो अर्थ हो गया योग योगशास्त्र अनुशासन का अर्थ है तो योग शास्त्र योग योगशास्त्र अर्थ का मतलब है अधिकार तो आगे कहते हैं अधिकृतम वेदितव्य अब योग शास्त्र का अधिकार जानना चाहिए योग शास्त्र को आरंभ करते हैं और इसको पूरा बतलाएंगे अंत तक योग विद्या को पूरा बताएंगे ये हो गया अथ योगानुशासन इस शब्द का अर्थ हो गया तो प्रश्न हुआ फिर ये योग क्या चीज है योग का अर्थ बताते हैं बोलिए योगा योग समाधि समाधि महाराज के सूत्र में जो योग शब्द आया है उसकी व्याख्या व्यास जी करते हैं कि योग का अर्थ है समाधि अभी भी वैसा ही शब्द जैसा योग ना योग समझ में आए ना समाधि समझ, समझ में आएगी दोनों ही ऐसे है <laughs> तो फिर इसकी भी व्याख्या करनी पड़ेगी समाधि का अर्थ है एकाग्रता सम्यक आधानम समाधि अच्छी प्रकार से मन को लगाना किसी एक विषय में मन को लगाना एकाग्रता ये हो गई समाधि और योग का अर्थ है समाधि इस समाधी कोता एकाग्रता को बताने वाला शास्त्र है योग शास्त्र ठीक हो चलिए अब समाधी कार मन की एकाग्रता और इ नाम योग है ठीक है हा कठीण है यह कठीण है थोडा में मे कठीण है पहिले समझ भी ले। फिर करेंगे भी बात पहले हो गया। तो गया पाने में पहले समझते थे कठिन हाँ जी हाँ जी ठीक बात तो आगे पढ़िए स च सार्वम सार्वभौम चित चित धर्म धर्म अब ये जो स शब्द है इसका अर्थ है वह च और और वह अब ये वह कौन योग हाँ इन दो में से कौन सा अर्थ लिया जाए सकार करोग नाही करेगे आपण सकार चोग लो चि लो दोनो मे एक बात नहीं है परत नाही है दोनो मे अंतर है दोन मे अंतर अगले प्रसंग से पता चल जायगा अभि आप इ इतना मानले सकार है समाधी सच अर्थात व समाधी सार्वभौमश्चितस चित्त से सार्वभम धर्म चित्त का सार्वभौम धर्म है तो सार्वभम का अर्थ है सभी भूमियों में होने वाला भूमि का अर्थ है अवस्था स्टेजेस स्थिति तो समाधि चित्त की सभी अवस्थाओं में होने वाला धर्म है सभी अवस्थाओं में रहने वाला धर्म है अर्थात चित्त की जितनी भी अवस्थाएं हैं सब में समाधि होती है जबकि योग सब में नहीं होता इसलिए अंतर आ जाएगा समाधि सब में होती है योग सब में नहीं होता तो फिर फर्क आ गया ना योग और समाधि में अंतर आ गया तो पूछा अच्छा ये चित्त की सभी अवस्थाओं में समाधि होती है तो चित्त की अवस्थाएं कितनी है वो आगे बताते हैं क्षिप्ता क्षिप्तम मूढ़मू विक्षिप्तम विक्षिप्तम एकाग्रम एकाग्रम निरुद्धम निरुद्धम चित्त भूमय चित्त भूमिय चित्त की भूमिया बताई अवस्थाएं पांच अवस्थाएं हैं चित्त की उनके नाम भी बताएं पहली है क्षिप्तम क्षिप्त अवस्था दूसरी मूढ़ मूढ़वस्था तीसरी विक्षिप्तम विक्षिप्त अवस्था चौथी एकाग्रम एकाग्र अवस्था पांचवी निरुद्धम निरुद्ध अवस्था इति चित्त भूमया ये चित्त की पांच अवस्थाएं हैं और समाधि इन पांचों में रहती है जबकि योग पांचों में नहीं होता इसलिए योग और समाधि में अंतर है एक उदाहरण से मैं इसको प्रयास करता हूं बताने का कि क्या अंतर है एक वाक्य बोलता हूं सभी पुरुष मनुष्य हैं क्या ये वाक्य ठीक है सभी पुरुष मनुष्य हैं ठीक है अब मैं इसको उलट के बोलता हूं सभी मनुष्य पुरुष हैं क्या ये ठीक है नहीं। देखा गड़बड़ हो गई तो, <laughs> तो पुरुष और मनुष्य में भिन्नता आ गई पुरुष बराबर मनुष्य ये तो ठीक है पुरुष बराबर मनुष्य लेकिन मनुष्य बराबर पुरुष ये ठीक नहीं तो जितने भी योग हैं वो सब समाधियां हैं ये तो ठीक है पर सभी समाधियां योग हैं ये ठीक नहीं तो जितना अंतर पुरुष और मनुष्य में है उतना ही अंतर योग और समाधि में है एक सुपरसे हाँ तो मनुष्य शब्द का अर्थ बड़ा है व्यापक है उसमें तीन विभाग आते हैं एक पुरुष आते हैं एक स्त्री और एक नपुंसख्त तीनों का नाम मनुष्य है पर पुरुष उसकी सीमा छोटी है पुरुष में तीन में से एक ही हिस्सा है केवल तो मनुष्य में तीन भाग है और पुरुष में केवल एक उन तीन में से इसी तरह से योग का क्षेत्र छोटा है पुरुष के समान और समाधि में विस्तृत है तो ये दोनों में अंतर है जैसे हम ये कहते हैं पुरुष मनुष्य है ऐसे ही योग बराबर समाधि ये कह सकते हैं पर उल्टा नहीं कह सकते कि सभी पुरुष सभी मनुष्य पुरुष है ये नहीं कह सकते इसलिए सभी समाधियां योग हैं, ये नहीं कह पाएंगे तो ऐसे ही यहां पर व्यास जी ने समझाया कि समाधि तो चित्त का सार्वभौम धर्म है समाधि तो चित्त की पांचों अवस्थाओं में रहती है पर योग पांचों में नहीं रहता इसका विवरण आगे प्रस्तुत करते हैं अब पांच में से दो हाँ इनको थोड़ा सा समझ भी लेते हैं क्षिप्तम का अर्थ है चंचल अवस्था मोटे शब्दों में समझ लेते हैं क्षिप्तम का अर्थ है चंचल अवस्था चित्त की चंचल स्थिति चंचल का मतलब हलवा चाहिए खीर चाहिए बाजार जाना है शॉपिंग करनी है वो कपड़े खरीदने हैं उससे बात करनी है उसको इतना पैसा देना है उससे यह लेना है पर्सन पार्टी में जाना है फिर इससे बात करनी है फिर उससे बात करनी है, मतलब जल्दी जल्दी व्यक्ति विचार बदलता जाता है जल्दी जल्दी योजनाएं बदलता जाता है जल्दी जल्दी खाना पीना करता जाता है भागम भाग करता है टिकके बैठ ही नहीं सकता ये जो चंचल अवस्था है चित्त की उसका नाम है क्षिप्तावस्था इसमें रजोगुण की प्रधानता होती है क्योंकि रजोगुण जो है चंचल है गतिशील तो वो चित्त के अंदर चंचलता को उत्पन्न करता है रजोगुण किस तरह से वो चित्त की स्थिति बिगाड़ देता है उसमें एकाग्रता पूरी नहीं बनती थोड़ी सी बनती है क्योंकि थोड़ी भी न हो तो फिर समाधि नहीं रह पाएगी व्यास जी ने कहा कि क्षिप्त अवस्था में भी समाधि होती है यद्यपि चित्त की चंचल क्षिप्त अवस्था में चंचलता तो होती है पर फिर भी कुछ ना कुछ एकाग्रता जरूर होती है और उदाहरण देता हूं छोटे बच्चे का छोटा बच्चा है उसके सामने आप दस खिलौने रख दीजिए तो कभी एक खिलौने को छेड़ेगा कभी दूसरे को कभी तीसरे को वो एक खिलौने पर नहीं टिक पाएगा. दो चार छह आठ को हाथ मारेगा सबको छेड़ेगा उससे कहो एक ही को पकड़ के बैठो दूसरे को मत छेड़ना रुक पाएगा नहीं रुक पाएगा उसका उसकी अवस्था चंचल है एक पर नहीं टिक पाता लेकिन एक खिलौने पर पांच सेकेंड जरूर टिकता है वो पांच तो टिकता है फिर उससे बोर हो जाता है फिर दूसरे को छेड़ता है फिर 10 सेकंड उस पर टिकता है फिर उससे भी गोर हो जाता है फिर तीसरे पे भागता है तो पांच सेकंड तो टिका ना तो ये जो पांच सेकंड टिका तो किंचित एकाग्रता हो गई ऐसे ही बड़ा व्यक्ति भी बड़ी उम्र का भी वो एक विषय पर 5 सेकेंड तो टिकता है दस सेकेंड तो टिकता है तो समाधि तो सिद्ध हो गई दस सेकेंड भी टिका तो समाधि हो गई इसलिए समाधि का अर्थ है किंचित एकाग्रता थोड़ी सी देर की भी एकाग्रता हो तो वो समाधि है यह क्षिप्त अवस्था में भी सिद्ध हो गई समाधि उसका केवल लिखना ही है दस सेकंड टिकना अब कहीं 10 सेकंड टिकेगा कहीं 20 सेकंड कहीं आधा मिनट कहीं एक मिनट जितना भी टिकेगा इस प्रकार से क्षिप्त अवस्था में समाधि हो गई फिर दूसरी है मूढ़ अवस्था इसमें तमोगुण प्रबल होता है ऐसे आलस्य आ रहा है ऐसे नींद आ रही है या ऐसे कुछ काम करने को मन नहीं है तो ये तमोगुणी अवस्था है इसको मूढ़ अवस्था कहते हैं इसमें भी व्यक्ति थोड़ा तो उसमें टिकता ही है थोड़ी देर तो टिकता ही है तो ये फिर इसमें भी समाधि होगी कुछ ना कुछ देर टिकना है बस वो समाधि होगी पर इसमें तमोगुण की प्रबलता है मूढ़ अवस्था में और उसमें रजोगुण की प्रबलता थी इतनांतर होने से यह स्थिति बदल गई इसलिए चित्त की दूसरी अवस्था इसका नामकरण कर दिया मूढ़ अवस्था और ये मूड निद्रा में भी रहे ये मूढ़ अवस्था निद्रा में भी है वहां भी तमोगुण है निद्रा में बेहोशी में भी तमोगुण है वो भी मूढ़ अवस्था है तो इस प्रकार से ये मूढ़ अवस्था के अनेक उदाहरण है आलस्य है और झटके आ रहे हैं हल्की हल्की नींद आ रही है या पूराईस हो गए या बेहोश हो गए ये सारी तमोगुणी अवस्था है ये सारी मूढ़ अवस्था है तीसरी है विक्षिप्त अवस्था अब विक्षिप्त में क्या होता है इसमें थोड़ा सत्गुण प्रबल होता है और व्यक्ति ध्यान में बैठता है उपासना में ध्यान करता है उसका मन दस सेकेंड टिकता है तो उसकी विक्षिप्त अवस्था में समाधि हो गई दस सेकेंड टिक गया तो थोड़ी देर टिकनाई का नाम समाधि है तो समाधि हो गई में भी पर वो दस सेकंड ही टिकता है फिर उखड़ जाता है फिर विषय तुरंत बदल जाता है फिर दूसरा विचार उठा लेता है पहला विचार हट जाता है खाने का पीने का घूमने का शॉपिंग का इस तरह से कोई ना कोई विचार बदलता रहता है तो क्योंकि वो लगातार मन को एकाग्र नहीं कर पाता सत्गुण के प्रभाव से लगातार एकाग्र नहीं कर पाता दस मिनट बीस मिनट तीस मिनट पचास मिनट नहीं रोक पाता तो थोड़ी सी एकाग्रता बनी और फिर भंग होगी बिगड़ गई इस बिगड़ने का नाम विक्षिप्त है विक्षिप्त बिगड़ी हुई स्थिति तो एकाग्रता बनी और बिगड़ गई इसलिए यह विक्षिप्त अवस्था है ये तीसरी है इसमें पहली दो से भिन्नता है इसमें सत्व गुण जागा रजोगुण तमगुण ने बीच में बाधा डाली और वह सत्व की स्थिति बिगाड़ दी इसलिए इसका नाम विक्षिप्त हो गया ये शोर कहां से आएगा यह हो गई विक्षिप्त अवस्था चौथी है एकाग्र अवस्था सत्वगुण पूरा प्रबल है 100%, अब रजोगुण तमोगुण बीच में नहीं कूदे सकता इसको बिगाड़ नहीं सकता व्यक्ति का मन के ऊपर पूरा नियंत्रण कंट्रोल उसकी इच्छा के बिना कोई विचार नहीं उठ सकता 100% मन पे नियंत्रण है सत्वगुण पूरा प्रबल है तो यह है एकाग्रवस्था तो इसमें तो पूरी समाधि है ही सो है इसमें योग है इसमें योग है क्योंकि योग का अर्थ है विशेष एकाग्रता तो ये योग भी है और समाधि तो है ही है क्योंकि विशेष एकाग्रता में किंचित एकाग्रता तो पहले से ही है इसलिए चौथी में भी समाधि हो गई और चौथी में योग भी हो गया और पांचवी निरुद्धावस्था उसमें जो संप्रज्ञात ये चौथी एकाग्र अवस्था में जो अनुभूतियां चल रही थी उनको रोक करके उस और नए विषय उठाए ईश्वर आदि नया विषय उठाया और पिछली वाली को भी रोक दिया तो पिछली को रोक देने से इसका नाम है निरुद्ध अवस्था यह अलग अवस्था है पहले वाली से तो चौथी एकाग्रती पांचवी निरुद्ध अवस्था है इसमें भी पूरा मन पर नियंत्रण है यह निरुद्ध अवस्था है चौथी और पांचवी में अंतर क्या रहा चौथी में जो स्थिति है उसका नाम है संप्रज्ञात समाधि कौन सी संप्रज्ञात समाधि ये एकाग्र अवस्था में पांचवी निरुद्ध अवस्था में है असंप्रज्ञात समाधि ये दोनों में अंतर है निरुद्ध अवस्था में पिछली अनुभूतियों को रोक देना निरुद्धकार से रोक देना रोक निरोध करना रोकना तो निरुद्ध कार्य पिछली अनुभूतियों को रोक देना तो पिछली तो रोक दी फिर नई भी कोई होनी चाहिए वो नई है ईश्वर की अनुभूति वो शुरू हो और सम्रज्ञात वाली रोक दी उसमें जीव और प्रकृति ये दो विषय थे जिनके अनुभूति एकाग्र अवस्था में हो रही थी या संप्रज्ञात समाधि में हो रही थी इस तरह से दोनों में अंतर है चौथी और पांचवी में तो ये पांचों की पांचों चित्त की अवस्थाएं हैं पांचों में अंतर है पांचों अलग अलग है और इन सब में किंचित एकाग्रता तो सभी में है इसलिए समाधि तो सब में होगी परंतु योग विशेष एकाग्रता का नाम है वो दो में है इसलिए दो तो योग हैं और समाधि पांच है ये इतनी बात की चर्चा हुई बोलिए क्षिप्त और विक्षिप्त में में हाँ तो क्षिप्त अवस्था में आपका प्रश्न है कि रजोगुण का प्रभाव है और विक्षिप्त अवस्था में थोड़ा थोड़ा शत्रुगुण का प्रभाव है बीच बीच में रजोगुण का भी है तो इसका उत्तर यह है कि जो क्षिप्त अवस्था है वो तो व्यवहार की अवस्था है हम बाजार जा रहे हैं फिर बाजार में गए दुकान में गए मॉल में गए यह वस्तु देखी वो देखी वो देखी वो देखी ये पसंद नहीं आई वो आई थोड़ी ये पसंद आई फिर इसका भाव पसंद नहीं आया इसकी क्वालिटी पसंद नहीं आई तो यह तो व्यवहार की स्थिति है जिसमें हम चंचलता से फटाफट विषय बदलते रहते हैं कभी इसको देखा उसको देखा इससे बात की उससे बात की ये विषय उठाया वो विषय उठाया ये व्यवहार की बात है अब जो विक्षिप्त अवस्था है इसमें तो रजोगुण ही प्रबल है विक्षिप्त में व्यवहारिक क्षेत्र में जो विक्षिप्त अवस्था है वो ध्यान की अवस्था है इसमें हम व्यवहार नहीं करेंगे आंख बंद करके बैठेंगे और ईश्वर का ध्यान करेंगे अब इस ध्यान करते समय बीच में वो स्थिति बिगड़ जाएगी थोड़ी सी देर मन रुकेगा और फिर बीच में रजोगुण जाग जाएगा वो हमारी एकाग्रता को भंग कर देगा तो वो विक्षिप्त होगी ये दो, दोनों में मोटा अंतर है क्षिप्त अवस्था व्यवहार की है विक्षिप्त अवस्था ध्यान वाली है ये अंतर है और इसका दूसरा उत्तर ये भी है कि मान लो हम व्यवहार में ही हम किसी व्यवहार में ही एक ही काम में लगे हुए हैं मान लो कुछ लिख रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं तो हमारा मन उसमें अच्छी तरह से टिका हुआ है और दस मिनट तक ठीक टिका रहा और बीच में फिर किसी ने बाहर जोर से हॉरन बजा और हमारा ध्यान टूट गया सारा बिगाड़ दिया व्यवहार में भी हमारा काम बिगड़ गया तो उसको भी हम विक्षिप्त अवस्था कह सकते हैं वो व्यवहारिक क्षेत्र में भी है पर उसमें अंतर यह रहा कि विक्षिप्त में एकाग्रता काफी देर तक बनी रही क्षिप्त में तो बनी नहीं थोड़ी सी बनी और तुरंत विषय बदलता रहा आधे मिनट में दस सेकंड में बीस सेकंड में पचास सेकंड में एक मिनट में उसमें तो विषय फटाफट बदलता रहा यह क्षिप्त हो गई और विक्षिप्त में भले ही व्यवहार में रहे पांच दस मिनट तक पंद्रह मिनट तक बीस मिनट तक एक ही विषय में लगे रहे अच्छी तरह से फिर बिगड़ा तो ये ड्यूरेशन में जो अंतर आ जाएगा इस कारण से उसको विक्षिप्त कह देंगे ये हो गई पांच अवस्थाएं अब आगे पढ़ते हैं वाक्य ये चित्त की पांच भूमिया हो गई आगे कहते हैं बोलिए तत्र, तत्र विक्षिप्ते विक्षिप्त चेतसी चेतसी विक्षेपोपर्जनी भूत विक्षे विक्षेपोपीभूत समाधि समाधि योग पक्षे कहते हैं तत्र इन पांच अवस्थाओं में से विक्षिप्ते चेतसी जो विक्षिप्त चित्त है पांच में से विक्षिप्त कौन सा था किस नंबर पे था नंबर तीसरे नंबर पर तो तीसरे चित्त की तीसरी अवस्था की बात कर रहे हैं कि चित्त की जो तीसरी अवस्था है उसमें विक्षिप्त अवस्था में जो समाधि है समाधि इस वाक्य में लिखा ना समाधि न योग पक्ष वर्तते तो विक्षिप्त अवस्था में जो समाधि है वो विक्षेपोपसर्जनी भूत विक्षेपों के द्वारा गौण हो गई है वो एकाग्रता बीच में बाधक आ गए और एकाग्रता बिगड़ गई इसलिए बिगड़ जाने से उसको योग पक्ष में स्वीकार नहीं किया जाता उसको योग के नाम से नहीं स्वीकार किया जाएगा वो योग नहीं है समाधि तो है समाधि तो पांचों में ही थी तो विक्षेप में भी समाधि थी किंचित एकाग्रता वो इसमें भी थी परंतु इसको योग नहीं मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे क्योंकि बाधकों ने आकर इसको बिगाड़ दिया इसलिए बिगड़ी हुई स्थिति है ये नहीं है इसलिए इसको योग में नहीं गिना एक ने पूछा पूर् ये तीसरे से व्याख्या श्रू करो की चर्चा का है? दो की चर्चा चर्चाही नाही की तो का जवाबसार उत्तर ये बनेगा क्षिप्त और मूढ इन दो को बयाोग माने या ना माने तीसरी परय की इसो योग नाही मानेगे तो पहली दो को इसलिए नहीं बताया कि वो योग की कैटेगरी में आती नहीं आ ही नहीं सकती हाँ क्योंकि वो तो अत्यंत सामान्य स्थितियां हैं उसमें कोई विशेष एकाग्रता है ही नहीं और वो सभी को प्राप्त है क्षिप्त अवस्था तो सभी की बनी बनाई सारे दिन क्षिप्त ही रहती है सुबह से निकलते बाजार में ऑफिस जाते हैं दुकान पर जाते हैं कोई भी काम धंधा व्यापार नौकरी करते हैं तो सारा दिन क्षेत्र तो बनी ही रहती है वो तो सामान्य अवस्था है उस पर तो योग की कोई संभावना ही नहीं थी इसलिए उसको छोड़ दिया और मूढ़ अवस्था में वैसे ही तमोगण है उसमें भी कोई विशेष प्रगति नहीं है इसलिए उसको भी कॉमन दोनों की कॉमन है और दोनों अवस्थाएं सबको प्राप्त हैं इसलिए उस पर कोई संभावना ही नहीं थी कि इसको योग माने या न माने ये सोचकर उसको छोड़ दिया उसकी बात ही नहीं की जैसे मान लो कोई ये पूछे भाई देखो जिसको पैसे कमाने हो और कुछ नौकरी करनी हो तो वो अपना कंपनी में अप्लाई करो एप्लीकेशन लिखो कि हमको साहब नौकरी चाहिए तो ऐसे जिस भी मनुष्य को नौकरी चाहिए वो अपना एप्लीकेशन लिखे पहले एक वाक्य बोल दिया तो फिर आगे अगली बात ये कही देखोभाई बार्हवी जो गारही बार्हवी वेळे वप्लीकेशन नाही करेगे उनकी अभि योग्यता नोकरी करणे ग्यव बार्हवी वॉले एप्लीकेशन नाही करेगे बारहवस ऊपरवाले करगे ॲसी दूसरी बाब कही तो कोण पूेगा साहेब आपण दसवी तको की चर्चाही नाही की पहिली दसवीप्लिकेशन देवे की नाही देधाही ग्यही बार्हवीस की तो उसका उत्तर यही बनेगा ना कि वो पांचवी आठवीं वाले तो क्या नौकरी करेंगे उनकी तो कोई कल्पना ही नहीं है कोई संभावना ही नहीं है कि ये नौकरी भी कर सकते हैं अभी तो बेचारे पढ़ ही रहे हाँ ग्यारहवीं बारहवीं वालों के बारे में कुछ सोचा जा सकता था ये शायद थोड़ी मेहनत करें तो कुछ कर भी सकते हैं पर उनकी योग्यता उतनी नहीं है इसलिए इसका स्पष्टीकरण करना पड़ा कि ग्यारहवीं बारहवीं वाले भी यहां पर इस कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकते यहां इससे ऊंची योग्यता चाहिए इसलिए ग्यारहवीं बारहवीं का तो उत्तर दे दिया और दसवीं तक का तो बात ही नहीं छेड़ी उसकी तो कोई संभावना ही नहीं है यही सोच करके व्यास जी ने क्षिप्त और मूठ अवस्था की तो चर्चा ही नहीं की कि इसको कोई योग में मानेगा यह तो संभावना ही नहीं है हाँ क्योंकि विक्षिप्त में थोड़ा मन एकाग्र होता है और इस पर कोई शंका कर सकता है कि साहब विक्षिप्त को तो योग मान लो कम से कम उसका स्पष्टीकरण किया कि न इसको भी योग के अंतर्गत हम नहीं मानेंगे क्योंकि ये भी कोई बहुत ऊंची स्थिति नहीं है औरों से तो अच्छी है पिछली दो से अच्छी है पर यह भी ऊंची नहीं है जैसे ग्यारहवीं बारहवीं वाले आठवीं वाले से तो अधिक योग्य है पर इस नौकरी के लायक नहीं है, इसमें तो ग्रेजुएट ही चाहिए कम से कम तो इस प्रकार से विक्षिप्त अवस्था की चर्चा व्यास जी ने शुरू की तो इस विक्षिप्त अवस्था में होने वाली समाधि योग पक्ष में स्वीकार नहीं की जाती क्योंकि वो बिगड़ी हुई स्थिति है अच्छी स्थिति ऊंची नहींग्रे चेतसी युका सद्भूत अर्थ सूतम प्रद्योत क्षिणति कर्म बंधना श्लथयतिरोध अभिमुखम कौती स सम्रज्ञा तो संख्या अब ये चौथी अवस्था आ गई एकाग्र उसका विवरण है कहते हैं यस्तु तो एकाग्र चेतसी जो समाधि तो यह जो कौन समाधी, समाधी। जैसे वहां सहकार समाधि किया था वही चल रहा है सह समाधी यह समाधी जो समाधि तो एकाग्री चेत है। एकाग्र चित्त में होती है मतलब चौथी अवस्था चित्त की एकाग्र अवस्था उस चौथी एकाग्र अवस्था में जो समाधि होती है वो क्या करती है सदभुतम अर्थम प्रद्योतैती जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही प्रकट करती है बिल्कुल सही सही उसका स्वरूप ज्ञान कराती है ये सम्रज्ञा समाधि वस्तु का सही ज्ञान कराती है चौथी अवस्था फिर क्या करती है क्षिणती च क्लेशान क्लेशों को कमजोर करती है योग दर्शन में अविद्या अस्मिता राग द्वेश अभिनिवेश ये पांच चीजें हैं जिनको क्लेश नाम से कहा है तो ये समाधि ये समाधि ये समाधि को क्षीणोती क्षीण करती है कमजोर करती है अविद्या राग द्वेश आदि को क्षीण करती है कमजोर करती है और कर्म बंधनानी श्लथयति कर्मों के जो बंधन है कर्मों में बांधने वाले कर्मों के कारण संस्कार जिन संस्कारों से हम कर्म करते हैं वो है कर्म बंधनानी उन संस्कारों को श्लथयती करती है को भी करती है जो कोस्कारो की पकड है हमारे उपर वो कम? वो कम हो ने जाती ने। है संस्कारो का दबा घट जाता हैी समाधी चे कर्मबंधन कर्म, का कर्म नहीं लेना है कर। ना, संस्कार, संस्कार कर्मो कर्मो मे बाधने जो कारण है कारण व कारण संस्कार तो कर्मबंधनानी कर्मो मे बाधने वो बांधने वाले होते हैं उसके कारण जो हमें में कर्मो मे हैं वो बांधने वाले हैं संस्कार क्योंकि व्यक्ती संस्कारो से प्रेरित हो की कर्म करता है। संस्कार अर्थ करेगे तो कर्मो मे बाधने वे पदार्थ है जो उनके कारण है अर्थात संस्कार संस्कारो कोलथयती मतलब ढीला करत आहे बुरे संस्कार दिंगा। दिंगा बुरे, संस्कार। दिंगा। दिंगा। संस्कार। बुरे भी और अच्छे सकम कर्मो मे बाधने संस्कार क्युक मे अच्छे और बे दोन होते तो ये संस्कार ये सकाम कर्मों के जो संस्कार हैं, उनको ढीला करती है ठीक हो गया निरोधम अभिमुखम करोती और पांचवी अवस्था की ओर हमको ले जाती है उसके अभिमुख करती है टुवर्ड्स, उसकी तरफ बढ़ाती आगे ये चौथी समाधि इस तरह की है स्रज्ञातो योगी आख्याय थे ये जो समाधि है इसको संप्रज्ञात योग नाम से कहा जाता है एकाग्र अवस्था में जो समाधि है उसका नाम है सम्प्रज्ञात योग अब योग ही तो समाधि तो आप चाहे सम्प्रज्ञात योग कहें चाहे सम्प्रज्ञात समाधि कहें एक ही बात है पहले लिखा ही था योग है समाधि तो ये चौथी अवस्था हो गई और अब पांचवी सम्रज्ञात सम्प्रज्ञात का अर्थ है सम्रज्ञाता अच्छी प्रकार से जाना जाए जिसमें वो है संप्रज्ञात परफेक्टली अच्छी तरह से हमने आत्मा को समझा मन को समझा इंद्रियों को समझा पंचमाभूत को समझा पांच तन मात्राओं को समझा तो इसके जो ऑब्जेक्ट हैं विषय वो दो हैं प्रकृति और जीव तीन में से दो विषय इसमें आ जाएंगे जीव और प्रकृति तो जब ये पदार्थ इसमें अच्छी तरह से जाने जाते हैं प्रत्यक्ष के स्तर पर इसका नाम है सम्रज्ञांत यह सम्प्रज्ञांत समाधि हो हम्म बोलिये ही संप्रज्ञ समाधी लगान आवश्यक हा संप्रज्ञान संप्रज्ञा समाधी लगान आवश्यक है या नहीं? इसका उत्तर है जी हां संप्रज्ञा समाधी लगाना आवश्यक है बी ए पढे बिना क्या एम ए पड सकते विषय ईश्वर हा ध्यान करे ह अतिरिक्त होते करणार पडेग बिना बी ए कि एमए करते बी ए पढे बिना एमए का सिलेबस समज मी आयगा यहाँ से ही गुजरना पड़ेगा निकलना पड़ेगा तब वो एमए का सिलेबस समझ में आएगा आएगा तो प्रारंभिक जो लोग उपासना करते हैं ये जो प्रारंभिक स्तर पर लोग उपासना करते हैं ये कोई योग समाधि का क्षेत्र नहीं है ये तो प्रारंभिक स्तर है अपने मन को थोड़ा टिकाने का ईश्वर विश्वास जमाने का थोड़ा आध्यात्मिक रूचि उत्पन्न करने का ये स्तर है जब इस अष्टांग योग की पद्धति से हम चलेंगे समाधि में शुरू में थोड़ा भूमिका बनाने के लिए हम रोज ईश्वर उपासना करते हैं वो करेंगे फिर जब इस पद्धति में घुसेंगे तो फिर हमको प्रकृति और जीव का विस्तार से अध्ययन करना पड़ेगा विस्तृत विवेचन करना पड़ेगा उसका परीक्षण करना पड़ेगा जब तक हमें प्रकृति और संसार से जीवों से वैराग्य नहीं होगा तब तक ईश्वर में रुचि नहीं बनेगी इसलिए ये सम्रज्ञा तो बीच में आएगी और सम्प्रज्ञात तक पहुंचने के लिए अपर वैराग्य चाहिए बिना वैराग्य के समाधि होती नहीं इसलिए पहले अपर वैराग्य चाहिए अपर वैराग्य का मतलब है भोगों से निवृत्ति भोगों में रुचि का खत्म हो जाना तो जब भोगों से रूचि खत्म होगी मतलब प्रकृति से और जीवों से निवृत्ति हो गई रुचि नहीं रही तब ईश्वर में रुचि बनेगी इसलिए ये तो रास्ते में आएगा ही आएगा इसको पार किए बिना असम्रज्ञात और ईश्वर हाथ नहीं आता ऐसा पतंजलि महाराज और व्यास जी समझाना चाहते हैं तो वो जैसा समझा रहे हैं वैसा ही समझेंगे तो हम आगे चलेंगे तो आगे प्रगति होगी निश्चित परिणाम आएगा तो ये थी चौथी अवस्था चित्त की जिसमें सम्रज्ञात योग की बात बताई और अब अंतिम पांचवी है हाँ कहते हैं नहीं थोड़ी इसी की चौथी की चर्चा है सच सितर का अनुगतो वितर, कानुगतो। वितर कानुगतो। विचारानुगत विचारानुगत आनंद अनुगत आनंदानुगत अस्मितानुगत आनंदा अस्मिता उपरिष्टात उपरिष्टा प्रवेदय प्रवेदय तो कहते हैं सच वो जो समाधि है अथवा सम्रज्ञात योग है वो सम्प्रज्ञात समाधि अथवा सम्प्रज्ञात योग आगे बताएंगे चार प्रकार का है उसके चार भेद हैं और उनके नाम बताए वितर्कानुगत विचारानुगत आनंदानुगत अस्मिता नुगता। इस प्रकार से उपरिष्टात ऊपर से आगे चलकर के प्रवेद्याम बताएंगे आगे चलकर इसके चार भेद बताएंगे इन इन नामों से तो आगे चलकर संप्रज्ञात समाधि के चार भेद हो जाएंगे वितर्क विचार आनंद और अस्मिता ये चार नाम सत्रहवें सूत्र में, में लिख हैं इसी पहले पाद में ठीक अब अंतिम निरुद्ध अवस्था की बात करते हैं बोलिए है, सर्ववृत्ति निरोधे सर्ववृत्ति निरोधे तु तू असंप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि समाधि अब कहते हैं सर्ववृत्तियों का निरोध होने पर तो असंप्रज्ञात समाधि शुरू होगी वो निरुद्ध अवस्था होगी पांचवी ये पांचवी का विवरण है अब तक चौथी की बात चल रही थी पांचवी निरोध अवस्था उसमें कहते हैं सब वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तब असंप्रज्ञात समाधि शुरू होगी अब यहां अर्थापत्ति से एक नई बात खड़ी होगी क्या सम्रज्ञात में सर्ववृत्ति निरोध नहीं है अर्थापत्ति से निकला कि जब सर्ववृत्ति निरोध होगा तब तो असंप्रज्ञात होगी तो इसका अर्थ हुआ संप्रज्ञात में सब वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ यदि सब वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ तो, तो फिर योग कैसे हुआ क्योंकि योग में तो चित्त वृत्ति निरोध है चित्त की सब वृत्तियों को रोकना है तो ये एक नया प्रश्न खड़ा हो गया क्या चौथी अवस्था में सम्रज्ञात समाधि में सब वृत्तियों का निरोध नहीं होता तो सूत्र भाष्य के शब्दों से ये सिद्ध हो सब वृत्तियों का निरोध नहीं होता जब सबका निरोध नहीं होता तो फिर योग कैसे हुआ योग में सर्व सर्वश नहीं पड़े हाँ उसका उत्तर है कि योग की परिभाषा ये नहीं है योग सर्ववृत्ति निरोधा इसका अर्थ ये नहीं है योग चित्त वृत्ति उसका एक निश्चित सीमित अर्थ है चित्त की वृत्तियों को रोकना है उसका नाम योग है जो हम आगे सूत्र में पढ़ेंगे इसका अर्थ हुआ के योग चित्त पंचवृत्ति निरोधा चित्त की पांच वृत्तियां रोकनी चाहिए उसका नाम योग है अब कुछ वृत्तियां ऐसी भी हैं जो पांच से भिन्न हैं वो भिन्न वृत्तियां इस संप्रज्ञात में चालू रहेंगी और फिर भी वो योग है क्योंकि वो पांच रोक दी गई पांच को रोकने का नाम योग है पांच वृत्तियां संप्रज्ञात में भी रोकनी है पांच वृत्तियां असंप्रज्ञात में भी रोकनी है इसलिए दोनों का नाम योग है पांच वृत्तियां दोनों में रोकेंगी परंतु उन पांच से कुछ भिन्न प्रकार की वृत्तियां हैं जो सम्प्रज्ञात में चालू रहेंगी इन भिन्न वृत्तियों को भी रोकने पर असंप्रज्ञा शुरू होगी ये पंक्ति ऐसा कहना चाहती है ठीक हो गया तो इससे पता चला कि जो वृत्तियां सम्प्रज्ञात में थी वो कौन सी थी प्रकृति और जीव की अनुभूतियां जीव और प्रकृति का अनुभव चल रहा था तो इसका नाम भी वृत्ति है ये प्रत्यक्ष है ये वो प्रत्यक्ष नहीं है जो पंचवृत्ति में जो प्रत्यक्ष है उसको तो रोकना है वो तो सामान्य वो तो बाधक है क्योंकि उसको रोकने पर ही योग सिद्ध होगा अब ये योग सिद्ध हो चुका वो जो पांच वृत्तियों वाला प्रत्यक्ष प्रमाण था उसको रोक दिया गया फिर भी ये योग चल रहा है तो फिर इसमें जो अनुभूति है प्रत्यक्ष है ये उससे भिन्न प्रकार का होना चाहिए तो ये उससे भिन्न प्रकार का है वो बाधक है ये बाधक नहीं है ये तो अनुभूति का नाम है यहां तो प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही है जीवात्मा की इंद्रियों की मन की बुद्धि की इन चीजों की अब ये सारी चीजें प्रकृति को देखते रहो जीव को देखते रहो इंद्रियों को देखते रहो मन को देखते रहो ये चीजें ईश्वर के देखने में बाधक है इसलिए इसका नाम भी वृत्ति तो कहा सर्ववृत्ति निरोध है इन सबको भी बंद करो इन सबको बंद करो फिर ईश्वर शुरू होगा इसलिए इसका नाम अपेक्षा से वृत्ति कहा पर ये उन पांच की तरह वृत्ति नहीं है तो ये बीच की वृत्तियां होगी इसके होते हुए भी समाधि और योग माना जाएगा पर अगले में क्योंकि बात आ गई इसलिए इसको यहां रोक देना है तो सबको रोकने पर फिर असमृज्ञा समाधि होगी उसका नाम निरुद्ध अवस्था है वो चित्त की पांचवीं है इससे भी अलग है तो ये पहले सूत्र का भाष्य भी पूरा हो गया अब सूत्र क्या बना अथ योगानुशासनम अब योग शास्त्र को आरंभ करते हैं और इसकी व्याख्या पूरी अंत तक करेंगे योग का है समाधि तो ये समाधि शास्त्र को आरंभ कर दिया ये पहला सूत्र पूरा हुआ विरा